श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद पच्चासी तीस जून अट्ठारह ज्ञानी और विज्ञानी विचार कब तक पंडित जी ने वेद और शास्त्रों का अध्ययन किया है सदा ज्ञान की चर्चा में रहते हैं श्री रामकृष्ण छोटी खाट पर बैठे हुए उन्हें देख रहे हैं और कहानियों के रूप में अनेक प्रकार के उपदेश दे रहे हैं श्री रामकृष्ण पंडित जी से वेदादि बहुत से शास्त्र हैं परंतु साधना किए बिना तपस्या किए बिना कोई ईश्वर को पा नहीं सकता उनके दर्शन तो षठ दर्शनों में होते हैं और न आगम निगम और न तंत्रसार में ही शास्त्रों में जो कुछ लिखा है उसे समझकर उसी के अनुसार काम करना चाहिए किसी ने एक चिट्ठी खो दी थी उसने चिट्ठी कहाँ रख दी या उसे याद न रही तब वह दिया लेकर खोजने लगा दो तीन लोगों ने मिलकर खोजा तब वह चिट्ठी मिली उसमें लिखा था पांच शेर संदेश और एक धोती भेजना पढ़कर उसने फिर उस चिट्ठी को फेंक दिया तब फिर चिट्ठी की कोई ज़रूरत न थी पांच शेर संदेश और एक धोती के भेजने ही से मतलब था पढ़ने की अपेक्षा सुनना अच्छा है सुनने से देखना अच्छा है श्री गुरु मुख से या साधु के मुख से सुनने पर धारणा अच्छी होती है क्योंकि फिर शास्त्रों के आसार भाग के सोचने की आवश्यकता नहीं रहती हनुमान ने कहा था भाई मैं तिथि और नक्षत्र यह सब कुछ नहीं जानता मैं तो बस श्री रामचंद्र जी का स्मरण करता रहता हूँ सुनने की अपेक्षा देखना और अच्छा है देखने पर सब संदेह मिट जाते हैं शास्त्रों में तो बहुत सी बातें हैं परंतु यदि ईश्वर के दर्शन न हुए उनके चरण कमलों में भक्ति न हुई चित्त शुद्ध न हुआ तो सब वृथा है पंचांग में लिखा है वर्षा बीस बीसवे की होगी परंतु पंचांग दबाने से कहीं एक बुंद भी पानी नहीं गिरता एक बूंद गिरे सो भी नहीं शास्त्रादि लेकर विचार कब तक के लिए है जब तक ईश्वर के दर्शन न हो भौरा कब तक गुंजार करता है जब तक वह फूल पर बैठता नहीं फूल पर बैठकर जब वह मधु पीने लगता है तब फिर गुनगुनाता नहीं परंतु एक बात है ईश्वर के दर्शनों के बाद भी बातचीत हो सकती है वह बात ईश्वर के ही आनंद की बात होगी जैसे मतवाले का जय देवी बोलना और भौरा फूल पर बैठ जैसे अर्धस्फुट शब्दों में गुंजार करता है ज्ञानी नेति नेति विचार करता है इस तरह विचार करते हुए जहां उसे आनंद की प्राप्ति होती है वही ब्रह्म ज्ञानी का स्वभाव कैसा है जानते हो ज्ञानी कानून के अनुसार चलता है मुझे चाणक ले गए थे वहां मैंने कई साधुओं को देखा उनमें कोई कोई कपड़ा सी रहे थे सब हंसते हैं मेरे जाने पर वह सब अलग रख दिया फिर पैर पर पैर, पैर चढ़ा मुझसे बातचीत करने लगे सब हंसते हैं परंतु ईश्वर की बात बिना पूछे ज्ञानी उस संबंध में खुद कुछ नहीं बोलते पहले वे पूछेंगे इस समय कैसे हो घर वाले अब कैसे हैं परंतु विज्ञानी का स्वभाव और ही है उसके स्वभाव में ढिलाई रहती है कभी देखा धोती कहीं खुली हुई है कभी बगल में दबी है बच्चे की तरह ईश्वर हैं यह जिसने जान लिया है वह ज्ञानी है लकड़ी में अवश्य ही आग है यह जिसने जाना है वह ज्ञानी है परंतु लकड़ी जलाकर भोजन पकाना भरपेट खाना यह जिसे आता है वह विज्ञानी है विज्ञानी के आठों पास खुल जाते हैं उनमें काम क्रोधादि का आकार मात्र रह जाता है पंडित जी भिद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यंते सर्वसंशया श्री राम हाँ एक जहाज समुद्र में जा रहा था एक, एक उसके कल पुरजे लोहा लक्कड़ लग खुलने लगे पास ही एक चुंबक का पहाड़ था इसीलिए लोहा सब अलग होकर निकला जा रहा था मैं कृष्ण किशोर के घर जाता था एक दिन गया तो उसने कहा तुम पान क्यों खाते हो मैंने कहा मेरी इच्छा मैं पान खाऊंगा, शीशे में मुँह देखूँगा हजार औरतों के बीच में नंगा होकर नाचूँगा कृष्ण किशोर की, की स्त्री उसे डांटने लगी कहा तुम किसे यह सब कह रहे हो रामकृष्ण को इस अवस्था के आने पर काम क्रोधादि दफ्त हो जाते हैं शरीर में कुछ फर्क नहीं होता वह दूसरे आदमियों के जैसा दिखाई देता है पर भीतर पोल और निर्मल हो जाता है